लेते हैं है स्व का भी समा भी तो पास में समीप लेतेरित समीपे उ अवच्छेद यहाँ पदार्थता अवच्छेद का क्या है पदार्थत्व पदार्थ पदार्थता अवच्छेद व्याप्य मिथो विरुद्ध याव धर्म प्रकार मिथो विरुद्ध यावत धर्म यावत धर्म कहने से कितने सात धर्म तत्प्रकारक ज्ञान अनुकूल व्यापार तत्प्रकार का ज्ञान ये किस प्रकार क्या है ये ज्ञान का स्वरूप क्या है रव्य तो प्रकार का ज्ञानम इसका क्या अर्थ है द्रव्य ज्ञान द्रव्य ज्ञान गुण ज्ञान इस प्रकार तद अनुकूल व्यापार व्यापार क्या है उच्चारण प्रकार आगे सप्त पदार्थत्व द्रव्यादि सप्त अन्यतम इति व्याप्ति लाभाय सप्त अगर नहीं कहेंगे सब्त तो अगर नहीं कहेंगे तो पदार्थ व्याप्य नहीं बनेगा पदार्थ व्यापक तो बनेगा सब्त तो अगर नहीं कहेंगे तो पदार्थ व्याप्य नहीं बनेगा अगर सप्तः तो कह दिए आप कह रहे हैं कि द्रव्य गुणा कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव ऐसा कहते हैं और पदार्थ बोल करके कहते हैं तब तो आप निश्चय होंगे कि जहां द्रव्य तो मतलब द्रव्य तो रहेगा वहाँ तो रहेगा जहाँ गुणत्व रहेगा वहाँ पदार्थत्व रहेगा यह तो, रहे तो, रहे तो निश्चय हो जाएगा किंतु जहाँ पदार्थत्व तो रहेगा वहाँ इनमें से कोई ये रहेगा ऐसा निश्चय नहीं होगा क्यों कहते हैं ये तो गिना दिया गिना देने से ये पदार्थ कहते हैं आपको कैसे पता चला जितना गिनाया उतने ही पदार्थ या उसे अधिक भी हो सकता है तो सप्तः किन्तु कह देने से सात गिनाए है सप्तः कह दिया आप निश्चय हो गए तो जहाँ पदार्थ तो रहेगा इन वहां द्रव्यदि अन्यतम तुम ये कोई ना कोई एक रहना पड़ेगा अच्छा अन्यतम का दो लक्षण हम लोग देखे थे उस तो दिन तद अभाव तद्भेद तो भेद सप्त को अभाव तुम इस प्रकार के बात और एक लक्षण है भेद कूटा व छिन्न भेद व इस प्रकार के भी कहेंगे तो अभी तद सप्त सप्त भेद तो सप्त भिन्न हो जाएगा बाकी जो पदार्थ रहेगा ऐसा अभी कोई पदार्थ नहीं है किंतु विचार करने के लिए ये सप्त भेद हमको प्राप्त होता है तो प्रत्येक का भेद बाकी छह में रहेगा इस प्रकार की होकर के सप्त भेद प्राप्त हुआ तो अभी कल्पना करने के लिए एक सप्त भिन्न अगर लिया जाएगा उससे भिन्न कौन होगा सप्त हो जाएगा तो सप्त भिन्न का भेद कहाँ रहेगा सप्त में रहेगा तो अभी सप्त में क्या रहा सप्त भिन्न का भेद रहा प्रतियोगी कौन होगा सप्त भिन्न तो सप्त भिन्न अगर प्रतियोगी होगा प्रतियोगिता किस में रहेगा सप्त भिन्न सप्त भिन्न में, में रहेगा तो भिन्न में क्या धर्म रहता है तो भिन्न तो भेद भिन्न तो जो है वही भेद है अभी अगर प्रतियोगी सप्त भिन्न हुआ और सप्त भिन्न में प्रतियोगिता रहेगी अभी तो प्रतियोगिता तो तो का अवच्छेद होगा हो जो सप्त भिन्न में रहता है तो सप्त भिन्न में रहने वाला क्या धर्म रहेगा भिन्न में क्या धर्म रहेगा भेद भिन्न में रहेगा भेद अर्थात प्रतियोगिता का को हो जाएगा ये सप्त सप्त भेद अर्थात कहते सप्त का अर्थ भेद को। सप्त का सात का भेद कहेंगे वहां कोई पदार्थ नहीं है सात का भेद अब कहाँ रखेंगे कहते सप्त का अर्थ हो गया भेद सप्तक भेद सप्तक मिलेंगे इसका भेद ये छे में इसका भेद वो छ में इसी प्रकार को भेद सप्तक तो मिल गया तो अभी ये सात में जो भेद रहता है उसका प्रतियोगिता अवच्छेद हो गया सप्त रहेगा उसका प्रतियोगी हो गया सप्त भिन्न प्रतियोगी हुआ प्रतियोगी में प्रतियोगिता अवच्छेद भिन्न में रहेगा भेद तो भेद ही प्रतियोगिता अवच्छेद हो जाएगा भेद सप्त हो गया तो प्रतियोगिता अवच्छेद प्रतियोगिता अवच्छेद को कौन हुआ भेद सप्तक तो भेद सप्तक यहाँ सात है जहाँ पांच रहेंगे भेद पंचको तो इसलिए कह देंगे भेद फूट तो तीन हो चाहे पांच हो चाहे सात हो चाहे कुत्ते हुआ तो कहेंगे भेद फूट तो भेद फूट अभी अवच्छेद को हुआ किसका अव का किसका हुआ प्रतियोगिता का भेदकूट से अवच्छिन्न हो गया प्रतियोगिता तो भेद न अवच्छिन्न समाज क्या हो जाएगा भेद भेदकूटा अवच्छिन्न कौन हुआ प्रतियोगिता प्रतियोगिता। भेद भेदकूटा अवच्छिन्न प्रतियोगिता ये प्रतियोगिता किसका प्रतियोगिता है भेद का वो भेद कहाँ रहता है सप्तम सप्त में अभी पांच ले लीजिए पांच में इससे भिन्न हो गया ये ये हो गया पंच भिन्न पंच भिन्न का भेद इसमें रहेगा ये भेद का प्रतियोगी हो जाएगा पंचभिन्न प्रतियोगिता अवच्छेद का क्या हो जाएगा भेद पंचक पंचभेद भेद पंचक तो प्रतियोगिता हो गया भेद पंचक तो भेद पंचक प्रतियोगिता भेद पंचक हो गया प्रतियोगिता का अवच्छेद का पंच भिन्न हो गया प्रतियोगी भेद पंचक हो गया अवच्छेद का तो भेद पंचक से अवच्छिन्न हो गया प्रतियोगिता प्रतियोगिता इसमें रहता है तो प्रतियोगिता इसमें रहता है क्योंकि ये हो गया प्रतियोगी किसका प्रतियोगिता है इसमें रहने वाला भेद इसमें रहने वाला जो भेद उसका प्रतियोगिता प्रतियोगी है इसमें रह गया प्रतियोगिता प्रतियोगिता का अवच्छेद हो गया भेद पंचक तो भेद पंचक अवचिन्न प्रतियोगिता क भेद वो भेद इसमें रहेगा इसमें जो भेद रहता है इसका प्रतियोगी ये हुआ इसमें प्रतियोगिता रहा प्रतियोगिता का अवच्छेद भेद पंचक भेद पंचक अवच्छिन्न भेद पंचक से अवच्छिन्न हुआ प्रतियोगिता भेद पंच का अवच्छिन्न प्रतियोगिता कह ऐसा ये भेद अभी देखिए ये हो गया पांच इसका इसे भिन्न कौन होगा बाकी जगत मान लीजिए बाकी जगत हो गया भिन्न तो अभी ये जो भिन्न हुआ इसका भेद कहाँ रहेगा पांच में रहे तो इसमें जो भेद रहा ये भेद का प्रतियोगी कौन जगत हो गया तो प्रतियोगी जगत हो गया तो ये जो जगत है इसको हम कहेंगे पंचभिन्न पंचभिन्न तो पंचभिन्न हो गया प्रतियोगी प्रतियोगिता किस में रहेगा पंच भिन्न में किसका प्रतियोगिता किसका प्रतियोगिता ये पंचभिन्न में रहा अभी ये हो गया पांच ये हो गया पंचभिन्न पंच भिन्न हुआ इस पंच भिन्न का भेद इसमें रहेगा पंचभिन्न का भेद इसमें रहेगा रहेगा ये भेद का प्रतियोगी कौन होगा पंचभिन्न प्रतियोगिता किस में रहेगा किसका प्रतियोगिता है भेद पंच का ये नहीं तो पांच है ये हो गया पंचभिन्न ये स्पष्ट है जो जो जो। ये हो गया पंच भिन्न इसका भेद इसमें रहेगा रहेगा इस भेद को हम कहेंगे कि पंच भिन्न भेद कर सकते हैं पंचभिन्न भेद इसका प्रतियोगी कौन होगा पंचभिन्न प्रतियोगिता किसमें पंचभिन्न ये जो पंच भिन्न में प्रतियोगिता रहा किसका प्रतियोगिता पंचभिन्न भेद का पंच भिन्न भेद पंचभिन्न भेद का, का, का प्रतियोगिता पंचभिन्न में रहेगा तो पंच भिन्न भेद उसका प्रतियोगिता पंचभिन्न में रहा ये प्रतियोगिता का अवच्छेद तो को कौन हो जाएगा इसमें पंचभिन्न में रहा प्रतियोगिता तो पंचभिन्न में जो धर्म रहेगा वो प्रतियोगिता का अवच्छेद होगा पंचभिन्न में क्या धर्म रहेगा पंचभिन्न ये भिन्न का अर्थ है भेद तो इसका अर्थ हो जाएगा पंचभेद भेद पंचक इसमें ये हो गया पंचभिन्न इसमें रहेगा भेद पंचक ये हो जाएगा प्रतियोगिता का अवच्छेद प्रतियोगिता का अवच्छेदक हो जाएगा पंच पंचभिन्न को हम अलग शब्दों से कह देंगे पंचभेद अथवा भेद पंचक इस प्रकार की कहेंगे तो भेद पंचक अभी प्रतियोगिता का, का अवच्छेद को हुआ स्मरण है भेद पंचक जो प्रतियोगिता का अवच्छेद हुआ किसका प्रतियोगिता है पंचभिन्न भेद का वो कहा रहता है पंच इसका प्रतियोगिता अवच्छेद हो गया भेद पंचक ये पंच पंचभिन्न भेद कहाँ रहा कौन है वो पंच भिन्न भेद पंच, पंच में रहेगा पंच भिन्न भेद पंच में रहेगा भिन् पंच भिन्न भेद ये पंचम ही रहेगा ना पंच से भिन्न हो गया इसका भेद ये तो पंचम ही रहेगा रहेगा अच्छा अभी फिर पंच भिन्न भेद ये पंच में रहा ये भेद का प्रतियोगी कौन होगा पंचभिन्न प्रतियोगिता किस में रहेगा पंचभिन्न में किसका प्रतियोगिता पंचभिन्न भेद का प्रतियोगिता ये पंचभिन्न भेद कहाँ रहता है पंचम ठीक है तो अभी पंच भेद का प्रतियोगिता जो कि पंचभिन्न में रहा प्रतियोगिता पंचभिन्न में और भेद कहां पंचम प्रतियोगिता पंचभिन्न में भेद रहा पंचमे अच्छा ये जो प्रतियोगिता पंचभिन्न में रहा इसका अवच्छेदक हो जाएगा पंचभिन्न क्योंकि तुम। ये पंचभिन्न है तो इसमें रहेगा पंचभिन्न ये पंच भिन्न अभी हम पंच ही व्यवहार करेंगे ताकि थोड़ा बुद्धि में स्पष्ट हो पंचभिन्नतो हो गया प्रतियोगिता अवच्छेद का तो प्रतियोगिता किससे अवच्छिन्न हुआ प्रतियोगिता का अवच्छेद कौन हुआ प्रतियोगिता का पंच भिन्नत्व तो पंच भिन्नत्व हुआ तो अभी प्रतियोगिता किस से अवच्छिन्न पंच हुआ पंचत्व से पंच भिन्नत्व पंच भिन्नत्व प्रतियोगिता का अवच्छेद हुआ हम पूछते हैं कि अभी प्रतियोगिता का मतलब अवच्छिन्न अवच्छेद कौन हुआ पंच भिन्नत्व तो हुआ तो पंच भिन्न से अवच्छिन्न कौन हो गया पंच भिन्न तो अवच्छेद को हुआ किसका प्रतियोगिता का जीए। जीए। ये हुआ पंच भिन्न प्रतियोगिता का अवच्छेद को हुआ स्पष्ट तो प्रतियोगिता किस हाँ। से अवच्छिन्न हुआ पंच भिन्न से तो प्रतियोगिता पंच पंचभिन्न से अवचिन्न हुआ तो भिन्नत्वेन भिन्न अवच्छिन्न समस्त पद क्या हो जाएगा पंच भिन्न अवच्छिन्न पंचभिन्न अवच्छिन्न भिन्न में भिन्नत्व रहता है ना जो रहेगा धर्म वो अवच्छिद तो होगा इसलिए भिन्नत्व अवच्छिन्न कौन हुआ प्रतियोगिता भिन्नत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता हुआ ये प्रतियोगिता किसका है पंच भिन्न पंच भिन्न भेद का तो पंचभिन्न भेद का प्रतियोगिता और किससे अवचिन्न हो गया ठीक है तो पंचभिन्न अवच्छिन्न प्रतियोगिता को कौन होगा पंचभिन्न भेद पंच भिन्न भेद क्या हो गया पंचभिन्न पंच क्या होगा पंचभिन्न प्रतियोगिता पंच भिन्न अवच्छिन्न प्रतियोगिता का क्या हुआ पंच भिन्न क्या हुआ क्या हुआ पंचभिन्न भेद कौन नहीं क्या हुआ वो पंचभिन्न अवच्छिन्नता कौ ऐसा कौन हुआ पंच भिन्न भेद पंच भिन्न भेद क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ अवच्छिन्न बोलिए पंच भिन्न अवच्छिन्न प्रतियोगिता क को? ऐसा कौन हुआ पंच तो भिन्न भेद तो पंच भिन्न भेद हो गया पंच भिन्न अवच्छिन्न प्रतियोगिता क जो पंचभिन्न है उसके जगह पर हम कह देंगे भेद पंचक तो भेद पंचक तो कहीं सात होगा कहीं तीन होगा इसलिए कहते हैं भेद फूट भेद कूटाव छिन्न प्रतियोगिता का ऐसा कौन होगा भेद पंचक ये भेद फूटावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद इसमें रहेगा मतलब भेद फूटा अव छिन्न प्रतियोगिता का भेद इसमें रहेगा ये तीन हो पांच हो सात हो जितने भी हो तो भेद कूटाव छिन्न प्रतियोगिता को भेदवान ये सब होंगे ये प्रत्येक होंगे क्योंकि ये जो भेद पंच भिन्न का भेद इसमें रहेगा ना इसमें रहेगा ना इसमें रहेगा ना किसमें रहेगा सब में प्रत्येक रहेगा इसलिए कहेंगे प्रतियोगिता का भेद भेदवान हो जाएंगे ये सब तो इसमें रहेगा भेद कूटाव छिन्न प्रतियोगिता को भेदवत्वम फिर दोबारा शुरू से करेंगे अभी ये होंगे कूटम तीन हो पांच हो सात हो नौ हो जितने हो ये हो गया कूट ये हो जाएंगे कूट भिन्न भिन्न हो जाएगा तो ये हो ये हो गया कूट भिन्न इसका भेद किसमें रहेगा कूट में रहेगा तभी अभी कूट में एक भेद रहा इस भेद को क्या कहेंगे कूट भिन्न कूट भिन्न भेद हुआ तो कूट भिन्न भेद रहा ये भेद का प्रतियोगी कौन होगा भिन्ना। ये हो गया प्रतियोगी। प्रतियोगिता किस में रहेगा? में। अभी प्रतियोगिता का अवच्छेद का तो हो जाएगा तो कूटभिन्न तो अर्थात भेद कूटभिन्न तो अर्थात ये भेद तो हम यहां कूट भेद नहीं कह कर करके क्योंकि कूट भेद नहीं कहेंगे क्योंकि कूट से भिन्न कुछ होता है नहीं होता है पता नहीं अगर कूट ही पूरा जगत हो गया सब तो हो गया अतः कूट भेद नहीं रहा कुछ इसीलिए प्रतियोगिता अवश्य हमारा आता है कूट भिन्न इसका अर्थ हो गया कूट भेद तो हम कूट भेद को ऐसा कर देंगे कि भेद कूट हमको कूट का भेद नहीं मिलेगा क्योंकि हम तो कूट में पूरा जगत ले लिया सप्त तो पदार्थ तो ले लिए ना इसलिए हम कूट भेद को करेंगे भेद कूट भेद फूट करने से अगर आप कूट में सात लिए तो भेद फूट करने से भेद सप्त कम पांच लिए तो, तो भेद पंचकम ये तो मिलेगा एक का भेद बाकी छह में मिलेगा इसलिए भेद फूट को हम कहेंगे कि अभी मतलब कूट भेद को कहेंगे भेद फूट इस कहेंगे क्योंकि जब हम यहाँ सात पदार्थ लेते हैं तो भिन्न कुछ है कूट भिन्न नहीं है तो कूट भेद आपको मिलेगा नहीं मिलेगा कूट भेद नहीं मिलेगा तो प्रतियोगिता अवच्छेदों को भेद कहते हैं, किंतु वह है ही पदार्थ नहीं इसलिए हम भेद के स्थान पर कहेंगे भेद कूट भेद कूट कहने से सात है ये कूटक को हम सात कह हैं तो भेद कूट कहने से इसमें से एक का भेद छह में रहेगा इसका भेद छह में रहेगा तो हम कहेंगे कि भेदान कुट कूट अर्था सात तो अर्थात कहेंगे कि भेद सात सप्त का भेद नहीं मिल रहा है किंतु भेद सप्त को मिल रहे हैं सात का भेद नहीं मिलता है किंतु तो भेद सप्त तो को मिलता है तो, तो भेद सप्तक ये ही अवच्छेद मान तो भेद सप्त का अवच्छेद भगवान तो यहाँ सब तो नहीं गए तो भेद कह देते हैं भेद भेदेद हुआ ये हो गया कूट और ये हो गया उसे भिन्न और इसका भेद इसमें रहेगा भेद कूट भिन्न भेद रहा उसका कूट भिन्न भेद का अभी प्रतियोगी हो गया कूट भिन्न प्रतियोगिता किसमें रहेगी प्रतियोगिता अवच्छेद को हो जाएगा कूट भिन्न तो भिन्न शब्दों तो का अर्थ भेद अर्थात हम प्रतियोगिता अवच्छेद कहेंगे कूट भेद कूट भेद को हम थोड़ा बदल करके कहेंगे भेद भेदकूट हो जाएगा तो प्रतियोगिता अवच्छेद हो गया भेद भेदकूट तो अभी हम कहेंगे भेदा भेद कूटावच्छिन्न प्रतियोगिता भेद कूटावच्छिन्न प्रतियोगिता किसका है भिन्न भिन्न भिन्न भेद भेद भेद उसका प्रतियोगिता अवच्छिद तो तो प्रतियो हो गया भेद भेदकूट तो भेद भेदकूट अवच्छिन्न प्रतियोगिता का हो गया कूट भिन्न भेद ये सभी में रहेगा एक कुट जितने हैं सब में हो रहेगा तो भेद कूटाव छिन्ह भेद कूटाव छिन्ह प्रतियोगिता को भेद ये सब में रहेगा ये सब हो जाएंगे भेदवान सब हो जाएंगे अभी भेदवान तो इसको किस प्रकार उसका पूरा लक्षण क्या होगा वन ये सब हो गए भेद कूटाव छिन्ह प्रतियोगिता का भेदवान इसमें क्या धर्म रहेगा भेदकूटाव छिन्न प्रतियोगिता का भेदवत्व ये हो गया ये प्रत्येक में रहेगा ना भेद कोटाव छिन्न प्रतियोगिता का प्रतियो भेद ये अन्यतम इनमें तो से कोई एक यही धर्म जिसमें रहेगा उसको क्या जाएगा अन्यतमत्व भेदकूटाव छिन्न प्रतियोगिता का भेदवत्व नहीं है इसलिए हमको कूट भिन्न वहां मिलेगा नहीं।, नहीं मिलने से हम कूट भेद शब्द का अर्थ ले लेते हैं भेद कूट सात का भेद सात का भेद तो मिलता नहीं इसलिए कहेंगे कि प्रत्येक का भेद लेंगे मिला करके उसका भेद को नहीं लेंगे क्योंकि मिलेगा नहीं सात को मिला देंगे तो इसका भेद मिलेगा नहीं किंतु तो प्रत्येक का भेद को लेंगे तो प्रत्येक का भेद लेने से कहेंगे ये सात का भेद हो गया प्रत्येक का भेद मिलेगा तो हमको सात का भेद मिल गया सात को मिला देने से समी का भेद नहीं मिलेगा इन प्रत्येक का भेद मिलेगा तो इसलिए मतलब कूट भेद नहीं करके कर कर भेद कूट कहेंगे इसका जितना आप और आगे आगे न्याय विचार करेंगे ये घटना कठिन है हम इसको इस प्रकार की ले लेंगे ले ले। <laughs> तो ये और अधिक विचार करने से ये अर्थात तो बुद्धि अधिक चले और इसका है। प्रतियोगिता भेदम पहले लिखे होंगे ना ये जो पंच जो अनुमान में आता है पंचावय तो कहते हैं ये प्रतिज्ञा दी ये पंचावय है तो ये प्रतिज्ञा दी अन्यतम लिखे थे ये लक्ष्मण से। जैसे तो तो आप यहाँ टूट लीजिए पाँच लीजिए तीन लीजिये तत्जे तो तद भेदावच्छिन्न तद भेदावच्छिन्न तद भेदावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदावत कुटो जागे में तब लिख दीजिए तो आप कूटो लिखिये तब लिखिये ठीक है आगे अभी के कह दी कि सप्त तो पदार्थ हम अभी मीमांसक प्रत्यपतिष्ठते मीमांस को कहता है ननु शक्ति पदार्थस्य से अष्टम से सत्वात्थ कथम शब्दे को कहता है कि शक्ति पदार्थस्य से शक्ति एक पदार्थ है और दूसरा है कि तो नया कहेगा शक्ति एक पदार्थ है। ये साथ में अंतर्भूत हो जाएगा तो कहते हैं अष्टम से इस वाक्य के द्वारा मीमांस दो बात कहता है शक्ति, शक्ति ही पदार्थ शक्ति ही अष्टम पदार्थ दो बात कहता है तो सत्वात कथम सप्तान अभी मीमांसकों को प्रमाण करना पड़ेगा शक्ति एक पदार्थ है और वो साथ में नहीं आता ये दोनों को प्रमाण करना पड़ेगा तथा तो ही मीमांस को दिखाता है बनी संयुक्त ईंधनाद सत्यपी मणि संयोगे दाहो न जायते तून्य ने तू जायते मणि संयुक्त इंधना तो सत्य मणि से संयुक्त इंधन ये विद्यमान होने पर भी मणि संयोगे दाहो न मणि नहीं बनि बना बन ही संयुक्त ईंधन है दाह होना चाहिए किन्तु कहते मणि संयोगे दाहो न जायते जा जा जा। और न तत्शून्य न अर्थात मणि शून्य ना मणि जब शून्य हो जाएगा तो दाहो जाये तो। दाहो हो जाएगा जायते तो इससे क्या निश्चय हुआ कि जिस समय में मणि का संयोग हुआ उस समय में बनी है इंधन है तो मणि और मतलब इंधन और बन्ही दोनों होने पर भी बन्ही का जो धर्म है मतलब जो दाह करने का है ये नहीं किया बंधी का स्वरूप विद्यमान है तो होने पर ही ये कार्य नहीं होता मानना पड़ेगा कि इस कार्य के लिए दाह कार्य के लिए बंधी का स्वरूप से अतिरिक्त तो कोई एक पदार्थ है जो कि मणि रहने से वो पदार्थ का कुछ नाश होता है और मणि जब हटा लेते हैं तो वो पदार्थ आता है क्योंकि बंधी तो दोनों स्थिति में है बन्नी दोनों स्थिति पर होने पर भी मणि रहने से वो नहीं होता है अर्थात तो बन्नी स्वरूप को छोड़कर के और एक पदार्थ वहां है तो वो पदार्थ क्या है कहते हैं वही शक्ति है मीमांसा को लोग कहेंगे क्योंकि बन्नी से दावा हो जाता नहीं कह पाएंगे तो बन्नी तो है उसे दावा होना चाहिए इसलिए बन्नी स्वरूप को छोड़ करके और एक पदार्थ होना पड़ेगा जो कि दाहो के लिए निमित्त होगा ऐसे मीमांसा के लोग कहेंगे तत्शून्य तो ने जायते अतो मणि समावधाने शक्तिर नश्यते जो अतिरिक्त तो पदार्थ तो वो शक्ति है मणि आ जाने से वो शक्ति नाश हो जाता है बनी का स्वरूप नाश नहीं होता है वो तो विद्यमान है शक्तिर नश्यते और मणि अभाव दशायाम दाह अनुकूल शक्तिर उत्पद्यते मणि जिस समय में नहीं रहेगा तो दाह का अनुकूल शक्ति फिर उत्पन्न होगा अर्थात ये ऐसा एक पदार्थ है जो नाश भी होता है उत्पन्न भी होता है एक तो पदार्थ है उत्पद्य ठीक है शक्ति एक पदार्थ हो मान लिए किंतु अतिरिक्त क्यों होगा नहीं कहेगा आठ में अंतर्भाव हो सात में अंतर्भाव हो कहता है कि तस्मात शक्ति अतिरिक्त तस्मात शक्ति अतिरिक्त कह देने से यहां हेतु नहीं दिया उसके लिए दो अनुमान वाक्य लिखना है ये लिखना पड़ेगा थोड़ा लंबा होगा इसलिए छोटा छोटा लिखेंगे गुणवृत्ति गुणत्वत्त गुणवत्त आगे ब्रैकेट में लिखेंगे तंतु रूपे पट रूप रूपोत्पादिका पट रूपोत्पादिका शक्तिम शक्तिमादाय शक्तिमादाय हो जाएगा तंतु रूपे पट रूपोत् पट रूपोत्दिका शक्ति आदा देखिए अभी इसमें शक्ति ही द्रव्य गुणकर्म भिन्न क्योंकि अभी मीमांसक शक्ति को जो नया एक साथ पदार्थ को माना है उसे भिन्न कहेगा उसको दो भाग करता है मीना पहले कहता है कि द्रव्य गुणकर्म से भिन्न होगा आगे कहेगा सामान्य विशेष समवाय अभाव इससे भी भिन्न होगा तो पहले कहता है शक्ति द्रव्य गुणकर्म भिन्न एक क्यों कहते हैं गुण वृत्ति हेतु हो गया और दृष्टान्त क्या दिया गुण तम तो पहले देखिए दृष्टांत में हेतु को रहना है साध्य को रहना है दृष्टांत हो गया गुणत्वम ये जो गुणत्व गुणत्व रहेगा गुण में रहेगा तो गुणत्वम गुणवृत्ति है गुणत्व गुणवृत्ति है तो गुणवृत्ति गुणत्वम तो गुणत्व में क्या धर्म रहेगा गुणवृत्तित्व तो गुणत्व रूपों का दृष्टान्त में गुणवृत्तित्व रूपों हेतु आया और ये जो गुणत्व है वो द्रव्य है ना गुण है ना कर्म है नहीं है तो अभी गुणत्व में द्रव्य गुण कर्म भिन्नत्व आएगा द्रव्य गुण कर्म भिन्नत्व आ गया अभी व्यापति कैसे हुआ भिन्नत्व अभी हमको हेतु को पक्ष में रखना है पक्ष है शक्ति शक्ति में हेतु तो रहना चाहिए हेतु तो क्या है गुणवृत्तित्व शक्ति में गुणवृत्तित्व रहेगा इसका क्या अर्थ होगा शक्ति में गुणवृत्तित्व आएगा शक्ति में गुणवृत्तित्व अगर तो हटा देंगे तो शक्ति गुणवृत्ति तो हमको शक्ति को कहीं ये गुण में दिखाना पड़ेगा शक्ति को कहीं एक गुण में दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। जो तंतु रूप है वह एक गुण है तो तंतु रूप में पट रूप उत्पादन का शक्ति है तो इसी को ब्रैकेट में लिख दिया तंतु रूपे, पट रूपोत्पादिका शक्ति महादाय पक्ष में आपको हेतु दिखाना पड़ेगा ना पक्ष में हेतु दिखाने के लिए ये वाक्य है पट रूप उत्पादी शक्ति है तंतु रूप क्या पदार्थ है गुण है तो गुण में शक्ति रहा तो शक्ति गुणवृत्ति हुआ शक्ति गुणवृत्ति होने से शक्ति में गुणवृत्ति तो आ गया तो ये पक्ष में हेतु दिखाने के लिए वाक्य लिखा तंतु रूप में पट रूप उत्पादी शक्ति है तो होने से शक्ति गुणवृत्ति हो गया शक्ति में गुणवृत्तित्व तो आ गया शक्ति में गुणवृत्तित्व आया तो, तो साध्य को आना पड़ेगा साध्य क्या है भिन्न तो अर्थात तो तो तो तो अभी शक्ति में द्रव्य गुणकर्म भिन्न तो आएगा अर्थात तो शक्ति द्रव्य गुणकर्म भिन्न हो जाएगा तीनों से भिन्न हो गया यह एक अनुमान हुआ दूसरा अनुमान शक्ति ही विसर्ग रहेगा शक्ति ही सामान्य विशेष सामान्य, विशेष, समवाया भाव भिन्न सामान्य विशेष समवाया भाव भिन्न उत्पत्ति नाश उत्पत्तिनाशवा पक्ष को क्या हुआ शक्ति साध्य दृष्टान घट घट अभी घट में उत्पत्ति नाश बत्तुम आएगा घट में उत्पत्ति नाश बत्तुम तो हटाएंगे तो उत्पत्ति उत्पत्ति नाशवान घट उत्पत्ति नाशवान हो अरे जो घट है सामान्य विशेष समवाय अभाव भिन्नत्व घट में रहेगा तो व्याप्ति कैसे कहेंगे भिन्न तो? तो यत्र हेतु तत्र साध्य करेंगे ये साध्य तत्र हेतु कहेंगे देखिए आप कहते हैं की ये उत्पत्ति नाश त्य विशेष समवाय अभाव भिन्न कहा दिखा दिए आप घट में दिखा दिए तो ठीक है अभी हम कहेंगे कि आप प्राग में देखिये तो प्रागवा में दिखाएंगे ठीक है प्रागवा में उत्पत्ति नाशम ये है उत्पत्ति नहीं है तो उत्पत्ति नाश्तव ये दोनों प्रागवा में है नहीं है और ध्वंस में नहीं है तो इसको छोड़कर के प्राग अभाव और ध्वंस ये दोनों को छोड़कर के बाकी कौन सा अभाव है जो उत्पत्ति वाला है वाला बाकी दोनों अभाव नहीं है तो और सामान्य विशेष समवाय ये दोनों तो उत्पत्ति नाश वाला है ये नित्य है तो इसीलिए जहां भी उत्पत्ति नाश बत्तों में रहेगा वो सामान्य होगा विशेष होगा समवाय होगा और अभाव अन्य अभाव होगा वो अत्यंता भाव नहीं होगा प्रागभाव वो भी नहीं होगा और ध्वंस वो भी नहीं होगा क्योंकि आप उत्पत्ति नाश बतूम दोनों को मिलाकर के करें अन्यथा नहीं तो यद्यपि प्राग भाव में ये नाश रह जाएगा और ध्वंस में उत्पत्ति रहेगा किन्तु तो दोनों कहीं नहीं रहेगा अन्य कहते तो रह जाता तो इसलिए जहाँ भी उत्पत्ति नाशत्व रहेगा वहाँ ये चारों से वो भिन्न होना ही पड़ेगा अभी विशक्ति में उत्पत्ति नाशत्व दिखा दिया मणि समाने नश्यति तो मणिअपसारण उत्पाद्य कहने से शक्ति में उत्पत्ति नाशत्व हो तो होने से सामान्य विशेष समवाय अभाव भिन्न तो आएगा जहाँ उत्पत्ति नाशकत्व आएगा वहाँ ये चतुर्भ्य भिन्न आएगा पहले तीन से भिन्न कह दिया था विचार से भिन्न कह दिया तो सातों से भिन्न हो गया तो इसको अष्टमों मानना पड़ेगा ऐसे भी मीमांस सकते कहा <coughs> अच्छा तो ऐसा कहने से तस्मा शक्ति अतिरिक्त पदार्थ इति चेत सिद्धांत कहता है कि न सिद्धांत कहता नया नया कहता न मणे है प्रतिबंधक न मणि अभाव से कारणत्व न एवं निर्वाह नया ही कहता है कि मणि को प्रतिबंधक मानेंगे और मणि अभाव को कारण मानेंगे जो प्रतिबंधक है वो कारण होता है mm. नहीं होता है कारण कौन होता है फिर प्रतिबंधकों का अभाव इसलिए मणि प्रतिबंधक हो गया तो प्रतिबंधक आ गया तो कार्य होगा नहीं, नहीं होगा और मणि का अभाव अर्थात प्रतिबंधक का अभाव ये कारण होगा तो होने से कार्य घट जाएगा तो इसलिए मणि को प्रतिबंधक मानने से हो गया तो आप मणि आने से बंधी में एक शक्ति ऐसा कि पता पदार्थ मानते हैं आपको किसी प्रकार की कार्य की सिद्धि और कार्य की असिद्धि मणि की अनुपस्थिति से कार्य की सिद्धि मणि की उपस्थिति से कार्य की सिद्धि ये आपको कहना है तो इस प्रकार से हो जाएगा मणि को आप प्रतिबंधक मान लेंगे प्रतिबंधक आ गया तो कार्य की असिद्धि और मणि अपसारण हो गया प्रतिबंधों का अभाव हो गया कार्य की सिद्धि और मणि एक द्रव्य है अथवा मंत्र कहेंगे मंत्र एक शब्द है तो होने से ये सब सिद्ध पदार्थ है तो इसी से ही अथवा कोई औषधि व्यवहार करेंगे इसे औषधि अर्थात एक पदार्थ होता है ना जो गनी के ऊपर डाल लेंगे तो उसका ये घट जाएगा मतलब तो दाह नहीं करेगा अब देखें उसके ऊपर चलने वाले आप लोग नहीं देख रहे देखें तो वो अग्नि के ऊपर चलेंगे पूरा लोग उसको डाल देंगे वो पदार्थ वो साल वृक्ष का रस होता है सुख जाने से बहुत हर हो जाएगा तो ये पहले आप देखें मंदिर में हम लोग धुआं देते थे शाम को वो वही पदार्थ है। तो ये नया कहता है कि मणि को प्रतिबंधक मानेंगे मणि अभाव को कारण मानेंगे कारण तो निर्वाहे तो आपका स्थिति का उपलब्ध मतलब सिद्ध हो जाएगा तो ऐसे मानेंगे तो मणि समावधान मणि को ला करके रखना मणि समावधान होने से शक्ति नश्यति मणि को हटा लेंगे अभ्याम अनंत शक्ति तद ध्वंस तद प्राग भाव कल्पना या अन्याय तो नया को कहता है कि हम प्रतिबंधक प्रतिबंध का अभाव मानने से कार्य हो जाएगा आप मणि रखने से शक्ति नाश होता है फिर जब मणि को हटा लेंगे शक्ति उत्पन्न होगा शक्ति उत्पन्न होने से उसका प्रागभाव था तो अभी आप मणि रख दिए तो शक्ति नाश हो गया यह दूसरा जो शक्ति उत्पन्न हुआ इसका प्रागभाव कब से था अनादिकाल से था पहले शक्ति उत्पन्न हुआ था वो शक्ति उत्पन्न होने से वो प्रागभाव था उससे पहले वो प्रागुभाव किधर गया था पहले एक बार शक्ति उत्पन्न हुआ था उससे पहले उसका प्रागुभाव था जब शक्ति उत्पन्न हो गया प्रागुभाव कहाँ गया नष्ट हो गया वो एक प्रागुभाव गया अभी या फिर मणि रख दिए जो शक्ति उत्पन्न हुआ था वो नाश हो गया आगे दूसरा शक्ति उत्पन्न होगा उसके लिए एक प्रागुभाव मानना पड़ेगा प्रागभाव वो पुराना प्रागभाव है क्या अनुष्ट हो गया तो होने से अभी शक्ति आया पहले शक्ति एक बार ध्वंस हो गया था तो वो ध्वंस वो नित्य है वो ध्वंस फिर उत्पन्न होगा क्या नहीं होगा अभी जो फिर आप रख दे ये जो शक्ति फिर ध्वंस हुआ ये नूतन तो ध्वंस है तो इसी प्रकार के आप जितना बार रखेंगे जितना बार निकालेंगे तो आपको अनंत ये कल्पना करना पड़ेगा सप्ती कल्पना करना पड़ेगा प्राग भाव उसका से ये सब कल्पना करना पड़ेगा तो इसलिए न्याय कहता है कि तस्मात सर्व एव सप्त एवं पदार्थ इति सिद्धम सात ही पदार्थ है ये प्रतिबंधक इत्यादि सब टिप्पणी में दिया है उसको फिर कल देखेंगे करचार्य केशव बातरायण शूत्र भाष्य वंदे भगवत पुनः ईश्वर गुला